ओम अखर्म दे, दे, तो दे, दे, दे, दे मांडू के कालिका वैतथ्य प्रकरण के दसवें कालिका तक इंतजार हुआ जिसमें किस प्रकरण में कि जो भाषमान द्वैत है इसको मिथ्या सिद्ध करना है युक्ति से क्यों अद्वैतम श्रति ने कहा शांतम शुभम अद्वैतम उसके आधार पर युक्ति से भी अद्वैत को किया सिद्ध किया जा सकता अद्वैत सिद्ध किया जा सकता है इसके लिए द्वैत मिथ्या घोषित कर रहा है विशेषकर जागृत के जो वस्तु है इसमें हमारी सत्यता होती है सत्यत्व वृद्धि है स्वप्न आदि में नहीं है जब जग जाते हैं तो मिथ्या समझते हैं झूठा समझते हैं क्यों जागृत से अभी जगे नहीं है यहां से जगह न माने आपको पारमार्थिक सत्ता में जाना होगा शरीर आदि को बाढ़ करके अपनी स्थिति में पहुंचना होगा ये तुरिया आपने जिसको कहा गया तभी ये बनेगा कि युक्ति से अभी बाध रहे जैसे स्वप्न में दृश्यत्व है और मिथ्यात्व है उसी प्रकार यहां भी दृष्यत्व है इंद्रिय विषय बनते हैं ये मिथ्या है एक कहा दूसरा कहा जैसे स्वप्न में आदि अंक वाले पदार्थ होते हैं उसे यहां भी आदि अंक वाले हैं उत्पन्न होते हैं नाश होते हैं ये तो मिथ्या ही होते हैं जैसे रज्जु में सर्क उत्पन्न दिखाई पड़ता है फिर नष्ट भी दिखाई पड़ता है उसी प्रकार है ये, दूसरा ही त्रिया है तो पूर्वादि ने कहा कि स्वप्न को तो मिथ्या नहीं कर सकते हैं कभी कभी अपूर्वक स्वप्न हो जाता है पहले जो तो कभी देखा नहीं जागरण की वासना नहीं उसके लिए संस्कार नहीं है ऐसे भी स्वप्न होता है जैसे चतुर्दम माने आज इत्यादि है चार हाथ वाले हाथ, चार दांत वाले हाथी में बैठना अपने को अष्टभुजा आदि देखना ऐसा ऐसा होता है तो वो स्वप्न को सत्य कहना पड़ेगा माने दृष्टांत में साध्य के अभाव दिखाना चाहता हु पूर्व आदि उसका भी उद्धार किया वहां साध्य में दृष्टान्त में साध्य का बाद में साध्य है वो तो जो है वो स्थानीय नहीं है स्वप्न स्थानीय स्वप्न दृष्टा नहीं है स्वप्न दृष्टा का स्वरूप नहीं है वो उसके धर्म है वो देखता है जैसे वर्तमान में घट को देखने वाला घट दृष्टा अलग होता है वो दृश्य होता है ठीक इस प्रकार जो चार गांक वाले हाथी में वो जो भी दिखाई पड़ता हो अपूर्व स्वप्न वो भी स्वप्न दृष्टा का धर्म है दृश्य है पर दृश्य होता है वो विद्या होता है याद तक कहा स्वप्न भी मिथ्या है जागृत भी मिथ्या है इसके ऊपर पूर्ववारी एक आक्षेप करता है यारव्यकारि का पूर्व पक्ष कारिका है सिद्धांति उत्तर देंगे अगले कारिका में तो पूर्वपक्ष है हैं। सर्व मिथ्यात्व परमात्र प्रमाणादि व्यवहार आधिपत्या विरोध महासंगत है एक और विरोध दिखाता है पूर्ववारी सबको मिथ्या मान्य पर जैसे स्वप्न मिथ्या वैसे जागृत मिथ्या सर्व मिथ्यात्व सबके मिथ्या मांगने पर जूठा मांगने पर प्रमात्र प्रमाण व्यवहार मत फिर प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो त्रिपुटी का व्यवहार होता है कर्ता कारण क्रिया वहां भी त्रिपुटी का व्यवहार है तो ये व्यवहार होने पाएगा सब मिथ्या है कौन प्रमाता बनेगा कौन प्रमाण बनेगा कौन प्रमेय बनेगा चाहे न प्रमाता है न प्रमाण है न कुछ है किन्तु अर्थापत्ति से बाधित ये सब है प्रमाता आदि है पूर्वाधिकता है सर्व मिथ्यात्व प्रमात्र प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्या प्रमात्र प्रमाणादि व्यवहार हो नहीं पाएगा तो यह अनुपत्ति जो हो रही इसे हो है इसे क्या सिद्ध होगा कि सत्य है जागृत विरोधम आसंग कहा डो टिप्पणी कहा प्रमात्रादि व्यवहारा अन्यथा न उपन्यासम तो प्रमात्रादि व्यवहार जो हो रहा है प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो तो त्रिपुटी हो रहा है जानने वाला और ज्ञान जो जानने के प्रमाण जो इंद्रिया आदि जो भी सब प्रमाण कोई एक प्रमाण हो और प्रमेय वस्तु जिसका ज्ञान होना है ये जो अन्य प्रकार हो मिथ्या होने पर संभव नहीं है ये सत्य ये सत्य होंगे ये विषय सत्य होंगे तभी ये प्रमात्रादि व्यवहार चल पाएगा नहीं तो नहीं चल पाएगा या था प्रमाण जो है प्रमात्राद्य व्यवहार अर्थात प्रमाशन सत्य अन्य अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं हो तो सकते जब तक जगत को सत्य नहीं मानेंगे विषय को सत्य नहीं मानेंगे प्रमाता प्रमाण आदि व्यवहार हो नहीं पाएगा करता करना व्यवहार हो नहीं पाएगा इसलिए सत्य मानना चाहिए यानी अर्थापत्ति एक ऐसा है उसके बिना ये नहीं होता जिसको अर्थापत्ति कहते हैं उसके बिना ये नहीं हो सकता ऐसा जैसे एक व्यक्ति मोटा तगड़ा है बहुत मोटा तगड़ा है दिन में कोई खाता नहीं है सभी दिन में भोजन नहीं करता ऐसा देता किंतु उसकी जो मोटापा है और दिन, दिन में न खाना क्या सिद्ध करेगा रात्रि में भोजन करता है इसको अर्थापति क्यों भोजनम बिना तीन तुम अन्पन्न अगर भोजन नहीं करता हो रात्र दिन में तो नहीं खाता रात में भी भोजन नहीं करता हो तो मोटापा संभव नहीं है। मोटापा है इसी अर्थ के आक्षेप के द्वारा रात्रि भोजन सिद्ध हो, हो जाता है अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं यह दृष्टार्थ आपत्ति है एक श्रोतार्थापत्ति भी है दो तो प्रकार के अर्थापत्ति होते हैं तो जैसे तरती शोकों में आत्मवीत आदि आता है आत्मव्य शोक को पार करता है तो माने आत्मव्यता शोक को पार कर माने वो शोक क्या है अज्ञान की निवृत्ति के बिना शोक जाने वाला नहीं है तो आत्मव्यता आत्मज्ञान का फल क्या होगा अज्ञान निवृत्ति फल सिद्ध हो है तो श्रुतार्थापत्ति लोक में भी ऐसा ऐसे था पति का व्यवहार हो जाता है देवदत्त व्यक्ति घर में नहीं है घर में जाकर एक नहीं है तो ज्योतिषियों को जाकर के पूछा कि देवदत्त की क्या स्थिति है तो ज्योतिष ने बोल दिया उसके जन्म पत्री देखा देखकर के बोला जीवित है कितना बोल जीवित है तो अब इससे क्या सिद्ध होगा घर में असत्व है और वो जो शास्त्र बोल रहा है उसके शत तो बोल रहा है माने वही सत्यों की कल्पना हो जाती है बाहर हुए बिना जीवित होना संभव नहीं जो घर में नहीं है इसके मतलब बाहर है ये अर्थापत्ति तो इस प्रकार की है यहां भी जगत को सत्य माने बिना ये परमात्राद्य विभाग हो नहीं पाए परमात्राद्य विभाग चल रहा है इसलिए जगत को सत्य मानना पड़ेगा ये पूर्वादि के शा है अच्छा। उभर पैतथ्यं भेदा कायेतान्द्य भेदा को वैसे कैत्यं भेदादी भेदा कई तक कल वोस्थनोरि भेद्यम दोर दोनोस्थनों में यदि भेदना वैतर्थ्यम वेदमन विषयजित मिथ्या है यदि मिथ्या है पूर्वादिपोपक्ष जागृत में और स्वप्न में दोनों में यदि मिथ्या है विषय तो क ये का थे इन विषयों को जानने वाला कौन होगा प्रमाता कौन बन गया है क्ध्य थे जानने वाले को प्रमाता कहते हैं विषय है ही नहीं जब तो प्रमाता कहा बन पाएगा और किस प्रमाण से जानेगा जब विषय नहीं है जब जागृत में भी विषय नहीं, नहीं है स्वप्न में विषय नहीं है बराबर है तो प्रमाता और प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो पाएगा तो कौन जान पाएगा वह आक्षेप कोई जान नहीं सकता विषय है नहीं यह प्रश्न नहीं होता है यह के लिए माने मानना पड़ेगा जागृत को सत्य मानना पड़ेगा ये पुर्विक कथन तो कह एक बुद्ध थे भेदांगतांग भेदान कब बुद्ध इन विषयों को कौन जानेगा यदि दोनों में वैधथ्य है मिथ्या है पदार्थ तो जानेगा कौन है दूसरा को वही तेसाम विकल्प तेसाम भेदाओं जो तो जागृत स्वप्न के पदार्थ जितने भी हैं इनकी कल्पना करने वाला निर्माता कौन होगा कर्ता कौन बनेगा जब विषय है ही नहीं तो निर्माता कौन बनेगा तरताकरण आदि ज्ञान कैसे होगा क्या तरताकरण आदि ज्ञान हो रहा है और प्रमाता प्रमाणादि आदि व्यवहार चल रहा है आ, क्योंकि जब तक सत्य नहीं मानेंगे तब तक ये व्यवहार हो नहीं पाएगा ये जो तो व्यवहार हो रहा है ये आक्षेप कर रहा है कि सत्य है जागृत सत्य गुरुवारिका कहना है, ये का है। ये उत्तर अगले कारिका में देंगे ये पूर्वपक्ष कारिका है ये ठीक टीका कारण कार्य व्यवस्था अनुपत्यापी दिर्जी है तो प्रमाता प्रमात्री आदि व्यवहार नहीं हो प्र, पा रहा है प्रमाता प्रमाण आदि व्यवहार नहीं चल पा रहे जैसे सब मिथ्या हो कुछ है ही नहीं तो उसके कौन जा रहा है कि क्या होगा यहां व्यवहार चल रहा है ये प्रमाता है ये प्रमाण है इत्यादि तो प्रमेय को मानना पड़ेगा प्रमेय सत्य हुए बिना प्रमात्रा आदि व्यवहार नहीं कर सकते दूसरे जोश यह भी है कारण कार्य व्यवस्था है ये भी विरोध है ये कर्ता करण कार्य यहाँ चल रहा है अमुक व्यक्ति अमुक साधन से अमुक चीज तो को बनाता है जैसे कुमार कर्ता होगा और मैंने मिट्टी आदि के द्वारा दंड तक्र आदि के द्वारा खट को बनाता है कर्ता करण कार्य ये व्यवस्था भी नहीं पाने पाएगी जब विषय है ही नहीं तो कर्ता करण कार्य भी नहीं हो पाएगा क्योंकि विषय व्यवहार चल रहा है इससे मानना पड़ेगा की वस्तु शक्ति कर् करण कार्य व्यवस्था अनुपत्या तत्ता करण कार्य व्यवस्था के अनुपत्या ये विरोध भी है एक विरोध तो परमात्रादि विभाग नहीं हो पाएगा जगत को सत्य माने बिना दूसरा है कर्ता करण कार्य विभाग जो व्यवस्था है अनुपत्या ये भी अर्थापत्ति है इसके द्वारा भी विरोध हो ये भी विरोध है अगर जगत को सत्य नहीं मानेंगे मिथ्या मानेंगे तो ये कहा को विकल्प कहा एक चतुर्थ पाद के द्वारा एक कहा निर्माता कौन होगा करता आदि कौन बनेगा जब भाई नहीं कुछ पुष्प का माने निर्माता ही एक विकल्प का शब्द कार्य का उसका अर्थ निर्माता कर्ता निर्माणकर्ता कौन होगा श्लोक से तृतीय पर श्लोक जो है शंकापरक है शंकापरक है ये श्लोक इसको प्रतिज्ञा करते हैं माने परिपक्ष श्लोक कार्य का है सिद्धांति अगले कार्य का उत्तर देंगे जो कुछ भी कहाना होगा परमात्रादि विवाद जगत असद होने पर भी चल सकता है नहीं चल सकता है योग आगे देंगे इस के दोष का माने चित्त को माने तैयार करेंगे अगले कार्य का यहाँ दोष देगा चौदह का एक कार्य आज कहते हैं चौदह का चाह प्रेरक कुछ चौदक बोलते हैं प्रेरणा देने वाला प्रश्नकर्ता आक्षेप करता पुष्प वो कहता है क्या बोलता है स्वप्न जागर स्थान उभय शब्द था ना का स्वप्न जागर स्थान ढेरा नाम यदिथ्यम दोनों स्थानों में स्वप्न में और जागृत में दोनों में विषयों का यदि वैतथ्य मिथ्यात्व विषय है यदि जैसे स्वप्न वैसे जागृत तो फिर क तो ये तान अंतर्वहिश्चेत कल्पिता फिर आपने जो कहा था स्वप्न में भी कुछ सत्य माने जाते हैं कुछ असत माने जाते हैं केवल मनी मन से कल्पना होती है संस्कार रूप में वह है, है असत शब्द का प्रयोग होता है और इंद्रिय घटित होकर के जो कार्य होता है उसको सत सब शब्द का व्यवहार होता है स्वप्न ऐसा कहा था और जागृत में भी जो ऐसे कहा था तो ये सत सत्य का व्यवहार कैसे होगा तो ये क्या अंतर्वहिष्ट कल्पिता होते थे ये भीतर और बाहर चित्त पात्र से कल्पना और इंद्रिय सहित होकर की कल्पना जो की जाती है इसकी कल्पक कौन होगा कौन जानता है इसका लिखा अथवा को गई तेसाम विकल्प और बनाने वाला कौन होगा निर्माता कौन होगा स्मृति ज्ञान योग आलमन विजित्रा देखो को कोई व्यक्ति कोई कार्य को करता है पहले किया हुआ उसका स्मरण होता है तो स्मरण के आधार पर बनाता है स्मृति और अनुभव का तो आलमन सहारा कौन होगा मान करता यही होता है स्मरण करके कार्य करता है वो करता बनता है क्योंकि तो कोई भी कार्य करना हो पहले का संस्कार है पहले भीतर नक्शा बना लेता है वो तो संस्कार हो गया स्मरण हो गया पहले वा गया। और अब नया कार्य शुरू करता है तो स्मृति और ज्ञान माने अनुभव अभी कार्य करना है ये दोनों का आलम्बन सहारा कौन आश्रय कौन होगा सब है ही नहीं बस है नहीं जो कर्ता बनना है तो स्मरण और अनुभव का साथ, ये आश्रय होना है वो कौन बनेगा आलम्बनता है एक नंबर की टिप्पणी आलम्बन माने आश्रय इत्या क्योंकि उसका आश्रय कौन बनेगा ये ठीक है नचे निरात्मवाद यदि ऐसा नहीं मानेंगे प्रमाता आदि को नहीं मानेंगे प्रमाता आदि को नहीं कर्ता आदि को नहीं मानेंगे तो आप शून्यवाद में चले जाएंगे निरात्मक बाद में पहुंच जाएंगे तो सुनने शून्यवाद बोल्थों का मत वहां पहुंचे नचे यदि ऐसा नहीं माना जाए प्रमाता आदि को न माना जाए और प्रमाता आदि को मानने के लिए विषय को सत्य मानना पड़ेगा विषय सत्य माने मानेंगे ना आदि व्यवहार नहीं हो पाता और अगर नहीं मानेंगे विषय को सत्य है। तो आदि व्यवहार नहीं हो पाएगा परमात्रादि व्यवहार नहीं होगा शून्यवाद नचे निरात्मवार निरात आपको इष्ट होना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो पूर्वादि तो का टीका में कहते हैं विकल्प को निरोधन श्लोक से दो अक्षर योजनाया प्रथम अर्थापत्ति विरोधम हो रहे थी एक एक शब्द की योजना करके भाष्यकार क्या करने पहला जो अर्थापत्ति दिया था परमात्दि व्यवहार कैसे हो पाएगा विषय को शक्ति मानों बिना जो तो अर्थापत्ति है इसमें कार्यक्रम की तो अक्षर योजना सब्द है शब्द की शब्दावली की योजना के माध्यम से प्रथम अर्थापति विरोधन हो रहेगी प्रथम अर्थापति प्रमाता प्रमाणादि व्यवहार कैसे हो पाएगा जगत को सत्य माध्यम इसको स्पष्टीकरण करता है स्वप्न इत्यादि शब्द से कहा स्वप्न जागत का स्वप्न में भी मिथ्या है जागरत में भी मिथ्या जिससे सारे जो भी ही है फिर ये जो भीतर और बाहर कल्पना होने वाले जो प्रकार के विषय हैं कुछ भीतर ही भीतर कल्पना होती बनाया जाता है नक्शा बनाया जाता है भीतर ही भीतर और एक बाहर होता तैयार होता है ये जो विषयों का कौन जान पाएगा क्या? पादन होता गया अर्थात चतुर्थ पाद हो गए केसाम विकल्प का इनका चर्ता कौन निर्माता कौन बनेगा जो वस्तु है नहीं चतुर्थ पाव है उसको अवतरण देकर के अर्थापत्तर विरोधन दिया। दूसरे अर्थापत्ति एक तो परमात्रा का व्यवहार होने पाएगा जगत को सत्य माने बिना दूसरा कर्ता करण आदि बनने पाएगा जगत को सत्य माने बिना एक कहा कोवे के शाम विकल्पों का इत्यादि कहा स्मृति ज्ञान आलम्बन कब आलम्बन इतना आलम्बन है जय तारे भाषण का कोई भी कर्ता बनता है पूर्व कृत कार्यों का स्मरण होगा उसके पास तो उसके आधार पर नया कार्य करता है तो उसका स्मरण और इसका अनुभव का आश्रय कौन बनेगा थीका। थीका। करता ही देखो करता वो होता है एकाएक कोई कार्य नहीं कर सकता कर्ता ही कर्ता विजी बोलते हैं पूर्वानुभूतम स्मृतवार पहले अनुभव किया हुआ बस को स्मरण करता याद करता याद करता है पूर्वानुभूत स्मृतवा पूर्वानुभव का स्मरण करके तथ जाती उसी प्रकार के वस्तु का निर्माण करता है पहले जो स्मरण था जिसका किया था तभी उसके स्मरण करके अनुभव का स्मरण करके फिर उसी प्रकार के या जातीय कृत्य प्रकार अर्थ में प्रकारवध ने जातीय तथ जातीय मानी उसी प्रकार के विषय हैं जैसा पहले बनाया हुआ था उसका ख्याल है उसके पास निर्मिमिते निर्माण करता है करता है वही होता है करता पहले कुछ किया था उसका संस्कार है स्मरण उठता है ऐसा बना था ऐसे बनाओ ऐसे काम करता है उसी प्रकार की वस्तु बनाता है उसको कहते हैं करता निर्मिमते है। न स्मृति अनुभव आक्षेप ऐसा आक्षेप कर रहा पूर्वाजी स्मृति और अनुभव दो हो नहीं पाएगा जब तक जगत को सत्य नहीं मानेंगे तो पहले कुछ बनाया ही नहीं उसने नहीं बनाए तो वाह मान स्मरण है नहीं तो नया काम कैसे करेगा सब जगत यदि मिथ्या है तो उसने कोई कार्य तो किया नहीं बनाया नहीं कभी उसका संस्कार है नहीं है नहीं तो स्मरण नहीं है वो कर नहीं पाएगा स्मरण नहीं होगा तो नया कार्य कर नहीं पाएगा किंतु तो यहां पर कर्ता, कर्म कार्य चल व्यवस्था तो चल रही है इसको लेकर के जगत को सत्य मानना पड़ेगा यही करना तीन नंबर की तरह स्मृति अनुभव का आश्रय से तो निर्मात की बने निर्माता वही होता है स्मृति और अनुभव का जो आश्रय बनता है पहले काम किया है उसका संस्कार के कारण मरणा उठता है तो नया अनुभव मैंने कार्य करने के ज्ञान काम कार्य बना लेता है ये निर्मात का आक्षेप करता है गुरुवार अनुभव आश्रय आक्षेप एचार कहा विषय निषेधाए प्रश्न यहां पर प्रश्न है नहीं कोई मिलेगा नहीं ये कहने के लिए है निषेध कर कोई है ही नहीं जब विषय सत्य नहीं है तो कौन कर्ता बनेगा का कार्य करने के लिए क्यों कर्ता बनने के लिए पहले काम किया हो उसका ख्याल हो आगे काम करेगा तो यहां है ही नहीं जगत है ही नहीं पहले काम कुछ किया ही नहीं उसने तो स्मरण नहीं है तो अनुभव कैसे फिर काम कैसे करता है आक्षेप निषेध के अभिकास में कर्ता नहीं तन पाएगा प्रमाता आदि नहीं बनेगा तेरा स्मृति अनुभव आश्रय क्षेत्र दोनों को आक्षेप के माध्यम से कर्ताक्षेप और विवक्षित कर्ता का आक्षेप कर रहा है पूर्व बात ये है तथा कर्तादिव्यवहार अनुपति ये सिद्ध होगा कि जगत को सत्य निर्माने के तो कर्ता करण कार्य व्यवहार नहीं हो पाएगा किंतु व्यवहार चल रहा है इसका अदलाव नहीं कर सकता कोई ये कर्ता है ये कर्म है इस साधन से कार्य करता है सबका है तो इसके अपलाप नहीं कर पाएंगे तो जगत को सत्य मानना पड़ेगा मिथ्या मानने से काम नहीं चलेगा ये पूर्वाधिकारा सर्व विध्यात्म दुर्वार अनुपत्ति कर्तराज विवाह सर्व विध्यात्म में दुर्वार है मतलब सबको मिथ्या मानने में कर्तराज व्यवहार वही नहीं पाएगा कोई आ नहीं कि कौन कर्ता बनेगा कौन परमात्मा बनेगा बनाएगा कहूँ तो जानेगा कौन मैं जानने वाला नहीं जा गए, बनाने वाला एक तो कहां की ओर से मैंने एकदेशी शंका उठा दे पूर्व पक्ष के विरोध में तो उसका उद्धार करेगा का शुरूआत ये अध्यात्म प्रमात्मा देखो विषय जब तैयार हो जाता है जानने वाला जीव होता है जीव जानता है विषयों को घर तय पर पता है जो यो अध्यात्म प्रमाता जो अध्यात्म है प्रमाता बन जाएगा और तो जीव प्रमाता बन जाएगा यश्च अलिदम कर्ता ईश्वर है जो अलिदी में है वो ईश्वर हो जाएगा कर्ता ईश्वर बनाएगा जीव जानते जानेगा पहचानेगा तो कर्ता और प्रमाता दोनों बन जाएंगे अध्यात्म जो है जीव ये हो जाएगा प्रमाता जानने वाला विषयों को समझने वाला और ईश्वर बनाने वाला हो जाएगा व्यस्त अधिकता ईश्वर तो उभ भी मिथ्या अंगीकार हम उसको भी मिथ्या स्वीकार करते हैं सिद्धांतिक से माना जाए प्रमाता भी मिथ्या स्वीकार करते हैं ईश्वर को भी मिथ्या स्वीकार माया विशिष्ट है अज्ञान विशिष्ट है मिथ्या स्वीकार करने से प्रमात्रादि असत्व इतिहास इसलिए प्रमात्रादि भी नहीं है आजाद बाद में न प्रमाता है न प्रमेय है न प्रमाण है कुछ भी नहीं कुछ हुआ ही नहीं है तो उनका भी असत्य ही है ऐसे एक देशी सिद्धांति कहते इसकी शंका कर दे वो भी नहीं है तो फिर यह व्यवहार प्रमाणात्र व्यवहार होना भी संभव नहीं है ही नहीं वो भी ऐसा कहे तो पूर्वाजी बोलता है नचेत निरात्मारा इष्ट यदि नहीं मानोगे परमाता आदि को कर्ता आदि को नहीं मानोगे तो निरात्मक बाद में चले जाओगे आपने बौद्ध मत में चले जाओगे शून्य में पहुंच जाओगे आत्मनिराकरण नहीं है आत्म करना पड़ेगा किन्तु ये इष्ट नहीं ये पूर्वाजी कहे ठीक है यदि प्रमाता कर्ताभा निश्चय थे तही नैरात्मक स्तमे वापस लेते एक ही बोलेगा यदि प्रमाता कर्ताभा निष्ठे हम नहीं मानते ना प्रमाता को मानते ना कर्ता को जिसका मानते हैं जिसके आक्षेप के माध्यम से जगत को सत्य मानना हो हम उसको नहीं दोनों को नहीं मानते प्रमाता भी नहीं है कर्ता भी नहीं है यदि ऐसा हो तो क्या होगा तभी नैरात्मक निष्ठा में बात करते थे तो हम तो आपत्ति जो देर रहे हो नैरात्मवाद में जाओगे करके हमारे इच्छा ही है हम परमात्ता भी नहीं मानते हैं और ये भी नहीं मानते हैं कर्ता भी नहीं मानते हैं तो नैरात्मवाद हमारे लिए इष्टा है ऐसा यदि एक एकदेशी कहे सिद्धांत एक देशी बोले पूर्व पक्ष को तो बोलता है न तो प्रदेश सकते थे ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं है आत्मा नहीं है कहना किसी की हिम्मत नहीं है गुरबानी कह रहा है न तो कभी ऐसे उसको स्वीकार करना संभव नहीं क्यों आत्मनिराकरण से कुछ कर सकता अपना निराकरण कोई भी नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति नहीं है तो कर सकता है मैं नहीं हूं कोई भी नहीं बोलेगा मैं नहीं हूं ऐसा बोलता हो तो बद तो व्याघात तो खोश हो जाएगा बोल भी रहा है और जैसे कोई बोलता हो मम्मी मुखे जिम्बा नास्ती कथम बदले मेरे मुख में जुआ नहीं है मैं कैसे बोलू बोल रहा है इसको बदल तो ब्याघा दोष नहीं अगर आत्मनिराकरण करता है तो स्वयं का निराकरण करता है स्वयं नहीं हो कहेगाष तो है ये कहा आत्मनिराकरण से कुछ तरह आप पूर्ववादी कर रहा है अपना निराकरण आत्मा का निराकरण कोई कर नहीं सकता इसलिए नकारात्मक बाद में जाना संभव नहीं आपको। तो है आपको पूर्वादी बोल रहा है दुष्कर्तवा निराकरण आत्मत्वाद जो निराकरण आत्म तो करने वाला वही तो आत्मा होता है परमात्मादी नहीं है कहने वाला जो निराकरण करने वाला होगा वही तो आत्मा है तो अपना निराकरण तो नहीं कर सकता पांच की टिप्पणी आत्मनिराकरण सिद्धि निराकरण से निराकरता ही की ओर से है ये समुदाय भाष्य का टिप्पणी गुर्वाधिक होगा ही प्रश्न विद्युत माने परमाता नहीं है कहने वाले से पूछा जाना चाहिए निरा करता ही प्रश्न कर्मण प्रयोग है निरा करता इसे पूछना चाहिए क्या पूछना है तुम आत्मा नहा तुम आत्मा होगी नहीं होगा ऐसा पूछा जाए तो क्या उत्तर देगा वो नसौ नई दि प्रिया असौ न प्रिया मैं नहीं हूं ऐसा नहीं बोल सकता दो नकार है मैं नहीं हूं ऐसा नहीं कह सकता अनात्मक भी आ, अगर अपना निराकरण करेगा तो अनात्मा भी चला जाएगा आत्मनिराकरण करने वाला अनात्मा भी जाएगा डर है उसको मैं आपका हूं बोलेगा है ना अनात्मक भी यदि विश्व अपना आत्मनिराकरण करते इसलिए अपना निराकरण करना संभव नहीं है संभव नहीं है तो प्रमाता भी है शुरुआत का प्रमाता है करता है आत्मा का निराकरण नहीं हो सकता तो ये जो व्यवहार चल रहा है तो इससे अक्षय द्वारा सिद्ध होता है अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होता भी जगत सत्य है जगत में सत्यत्व तो के बिना ये व्यवहार हो नहीं पाएगा अर्थापत्ति प्रमाण से गुरु का ने कहा आगे इसका खंडन करेंगे सिद्धांत खंडन करेंगे आगे ये पूर्वपक्षिका है ध्यान देना सिद्धांत के बहेंगे पूर्वपक्ष का आगे सिद्धांत कर्तिक आदि आदि व्यवस्था अनुपत्य में परिहार्य ने कहा था जगत यदि मिथ्या है स्वप्न तो के समान जागृत को मिथ्या मानेंगे तो फिर कर्तिक कर्ता कार्य करण प्रमाता प्रमाण प्रमाणी व्यवहार नहीं हो पाएगा जो आपत्ति दी थी पूर्वादि ने अर्थापत्ति दिया था उसका परिहार करते हैं खंडन करते हैं तत्तादी न मानने पर भी व्यवहार हो जाएगा तत्व व्यवस्था चलेगा मिथ्या होने पर भी कर्ता करना वह बता रहेगा एक कैसे वहां पर एक ही आत्मा है देवाम आत्मा एक ही अनेक नहीं है एक ही आत्मा है उसी वही माया विशिष्ट होकर के कर्ता बन जाएगा और अंतकरण विशिष्ट होकर के प्रमादा बन जाएगा और अपने स्वरूप से वो आत्मा रहेगा शुद्ध आत्मा ही रहेगा विशेषा और शुद्ध दो अवस्थाएं तो ऐसे विभाग करके यहां पर हैं उसी आत्मा में सब व्यवहार हो जाता है विशिष्ट रूप से सब व्यवहार हो जाता है कारण कल्पयत्यात्मनात्मा आत्मा स्वया सी वेदात निश्चय कल्पय्यात्मनात्मा आत्मा सय बु्य वेदा वेदात निश्चय आत्मा, आत्मा, आ, वे आत्मा जो आत्मा है प्रकाश प्रकाशस्वूप दिव दिगुदा तुषे दिव दिव्य क्रीडा बिजीसादी है दिवति स्वृति प्रकाश तो स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा आत्मा ये कर्ता है सो माया आत्मना आत्मान कल्पयति अपनी माया के द्वारा अपने में ही अपनी कल्पना करता है अधिकरण भी अपने को बनाता है कर्म भी अपने को बनाता है कर्ता भी अपने को बनाता है साधन एक ही पास है माया स्व माया आत्मा देव स्व माया आत्मना आत्मान कल्पयति आत्मा से ही अपने से ही अपनी कल्पना करता क्या बनाता है कर्ता आदि की कल्पना करता है प्रमाता आदि की कल्पना करता है माना विशिष्ट अवस्था में होना है ना आत्मा ने तो होना है प्रमाता आदि ऐसी स्थिति हो जाती है सैव बुद्धि थे वेदांत वही आत्मा जो कल्पना करने वाला आत्मा वही जानता है बुद्धि विषयों को जानने वाला है वह वही होता आत्मा ही होता और कोई है नहीं वेदांत में भेदांत मान विषया वेदांत निश्चय ऐसे वेदांत का निर्णय है यदान्त ये है, आत्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं है आत्मा ही अपनी माया से सब कुछ कर लेता है माने न होने पर भी करतारी बना लेता है जैसे जादूगर के पास कोई पदार्थ नहीं होते जो हमारे सामने दिखाता है वो तो किंतु वो उसकी माया है माया से सब कुछ कर देता है ठीक ही सी पदार है एक छोटा सा जादूगर भी ऐसी दृश्य दिखा सकता है वो तो महाजादूगर है तो ठीक है कल्पयती आत्मा आत्मानु आत्मा देव समाया आत्मा देव जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है ऐसा आत्मा अपनी माया से क्या करता है आत्मना आत्मान कल्पयति आत्मना आत्मानुन आत्मनी यह और भाषाओं में आ है अपने में ही अपने से ही अपने को बनाता है विवर्तवान परिणामबाद में विवर्तवान है जैसे जादूगर जो भी पदार्थ दिखाता है हमारे सामने जो भी विषय दिखाता है वहां पर जादूगर एक ही होता है और कोई नहीं होता और कोई विषय नहीं होता किंतु उसने नजर बंद कर दिया है दर्शकों को नजर बंद कर दिया है पूरे मंत्र शक्ति के द्वारा तो दर्शकों को कुछ और लगता है वो तो का उठाएगा हमें हाथ लग जाएगा वैसे यहां भी स्थिति है तो जादूगर की माया भी इतना समझदारी है परमात्मा जी माया है वो माया के सहारे से वो आत्मा अपने को ही अपने में ही अपने से ही अपने को बनाता है सैव बुद्ध वेदान और जानने वाला परमात्मा भी वही है कल्पक भी वही है और उसके जानने वाला वही आत्मा ही है सैव बुद्ध वेदांत वही जानता है विषयों को जानने वाला भी वेदांत शयादि वेदांत तो निश्चय ऐसे वेदांत का निर्णय है जात बात तो या कुछ भी नया आत्मा ही है कल्पना से सब हो रहा है ठीक है कर्णांतरण व्यवस्थित कहते कोई साधन होगा उसके पास माया को छोड़ करके कोई अन्य कारण साधन हो कहते अन्य कारण नहीं कोई कारण भी नहीं कोई नहीं है आत्मना कहा अपने से ही बनाता आत्मना है आत्मना तृतीयांता है कर्ण स्वयं है वो भी स्वयं होगा अपने में ही बनाएगा जादूगर जो भी बनाता है अपने में ही बनाता है दर्शकों को दिखाई पड़ता है अपने में ही बनाता है और अपने से ही बनाता है और अपने को ही बनाएगा जो भी बनाएगा वो जादूगर ही बना हुआ होता है और वही जानता है जो कहा सब कुछ बेहराम वही जानता है विष्णु को जानने वाला कोई होता है क्योंकि जयराम कृष्ण क्या ठीक है कर्मांतर्म भी आवरते थे कर्म कोई होगा जैसे कुमार घट को बनाता है भिन्न वस्तु को तैयार करता है अन्य कर्म भी नहीं है कर्म भी स्वयं बंदा है कहा अन्य कर्म भी नहीं कहा आत्मान अपनी माया शक्ति के बल पर वो आत्मदेव ये काम करता है अपने से तो ही अपने को बनाता है वो जादूगर ही अपने को बनाता है ध्यान देना अतिरिक्त वस्तु नहीं उसके पास खाली है ऐसा ही कर्तरण निवार अन्य कर्ता के द्वारा बनाता होगा जैसे घट बनाता है कुमार कर्ता में होता है अन्य कर्ता भी नहीं अन्य कर्ता भी नहीं आत्मा देव स्वे आत्मा देव जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है वही करता है अन्य कर्ता भी नहीं देखा टिप्पण देने आत्मा माने स्वयं इत्यादि स्वयं वो देव है प्रकाश स्वरूप वह है वही आत्मा बनाता है अन्य करता भी नहीं आत्मा देगा ठीक है तस्वीर द्रोतकांतर अपेक्षा हम प्रतीक्षिपति जैसे कुमार आदि यहाँ कोई कार्य करते हैं तो सूर्य आदि के प्रकाश की अपेक्षा होती है दूसरे के प्रकाश के सहारे में कोई कार्य करता है व्यक्ति जो आत्मा जगत को बनाएगा प्रमाण करता आदि बनाएगा उसके लिए प्रकाश कौन कहते देव शब्द दे से कहा वो देव दे प्रकाश स्वयं प्रकाश है दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं उसको। की की है उसको भौतिक प्रकाश की आवश्यकता है नहीं कहा त्योतकांतरापेक्षा प्रतिक्षिपति अन्य द्योतक के अपेक्षा का खंडन करते हैं अन्य प्रकाशक भी नहीं है स्वयं प्रकाश है देव शब्द चार की टिप्पणी द्योत का माने प्रकाश इतर्थ है क्योंकि जगत में जो दिखाई पड़ता है वहां पर प्र, प्र, प्र, प्रकाश दूसरा होता है प्रकाश देने वाला दूसरा होता है कार्य करने वाला दूसरा होता है क्योंकि यहां ऐसा नहीं समझना इसलिए देव शब्द कहा एक बोल रहा है द्योतक प्रकाश इत्यर्थ कुलाल से रथ निर्माण प्रकाश अपेक्षा इस संकोत्थम है शंका हो गई शंका का उत्थान क्यों हुआ क्यों उत्तर देना पड़ा देवशब्द से क्यों कहना पड़ा कहते कुमार को जब भट्ट बनाने का समय होता है तो उसमें अन्य प्रकाश की आवश्यकता होती है तो ऐसे ही यहां भी तो कोई प्रकाश होगा तब तो कहा नहीं वो देव है कुमार देव नहीं है स्वयं प्रकाश नहीं है कुमार इसलिए उसको भौतिक प्रकाश की आवश्यकता है उस आत्मा को किस देव शब्द से कहा था मैं ही कहा ठीक <laughs> है महारागे विवर्त बहादुर देखो जगत आत्मा अपने में अपने से अपने को बनाता है ऐसा कहा अपने में अधिकारण भी स्वयं आधार स्वयं है कुमार के लिए दूसरे स्थान चाहिए वो तो स्वयं है और स्वयं से बनाता है दूसरे से बनता है यहां स्वयं से बनना है और स्वयं को बनाना है बनाने वाला भी स्वयं है चारों विभक्ति कर्ता कर्म करण अधिकरण सब एक ही व्यक्ति है किसी में हो सकता है परिणाम बाद में परिणाम बाद में कभी नहीं हो सकता अब कल्पना करने का कुछ नहीं है विवक्तवाद ये कहा विपर्तवादम देवचैती स्व माया कहा विपत्तवाद के देव प्रकाश करते हैं सो माया कहा जैसे जादूगर अकेला आया हुआ होता है उसके अपनी माया से बहुत कुछ दिखाता है वही है वहां अधिकरण भी वही है कर्ता भी वही है कर्म भी वही है कर्म भी सब वही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है खाली आया हुआ होता था, है खाली जाता बाद में इतने दिखाया दृश्य दिखाया किस साधन से दिखाया साधन में वो स्वयं है वहां और जहां दिखाना है वो भी वही है उसी में दिखाना है अपने में दिखाना है उसको कि ठीक किसी प्रकार ये बिगड़तवाह वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ है केवल दृष्टि बदल जागी जैसे रज्जु पड़ी हुई होती है बुद्धि हो जाती वस्तु में कुछ खरोस नहीं आता ये नहीं कि आत्मा बिगड़ गया जगत बन गया कर्ताजी बन गया कुछ नहीं वर्तवादी स्वयं कहा सर्वस्व मिथ्यात्व मायया विकलित भेदाधेन कर्तृत्वादि व्यवस्था सिद्ध्य ये कहना आते हैं इस कारिका का तात्पर्य बताना चाहते हैं सब मिथ्यावने पर भी सर्वस्व मिथ्यात्व भी सब, सब, सब, सब, सब जागृत स्वप्न सारे मिथ्यावने पर भी भेदान है। माया विकल्पित भेदांत माया पाप होगा माया होना चाहिए तृतीयांत तो माया के द्वारा जो विकल्पित भेद बनाए गए भेद अलग अलग दिखाई पड़ रहे माया के कारण माया के कारण जो विकल्पित पदार्थ है वेराम अनुना उन भेद के अनुरोध से वेराम अनुना भेद विषयों के अनुरोध से कर्तृत्वाद्यवस्था स्थिति कर्तृत्वाद पर मान विभक्त के माया के द्वारा रचित पदार्थ दिखाई दे रहे हैं तो करता है सिद्ध हो जाता है कर्तृत्व तो परमाता परमातृत्व तो सिद्ध हो जाएगा यह व्यवस्था सिद्ध की विवाह देगा सिद्ध हो जाता है पांच की टिप्पणी विकल्पित रे राम विकल्पित मानी विरचित है माया के द्वारा विरचित है माया के द्वारा जो विरचित होता है वो विपल्पाद होता है वस्तु वास्तव में होता नहीं दिखाई पड़ना है उस तरह से व्यवहार के लिए काम चल जाएगा विवाह के लिए कोई आपत्ति नहीं कहा ठीक प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्ति में दूसरे अनुपत्ति बताया था अगर जगत मिथ्या हो सत्यन हो तो प्रमाता कौन जानेगा इस भाई ने कुछ क्या जानेगा जानने वाला नहीं होगा प्रमाता आदि व्यवहार नहीं कर पाएगा प्रमाण कि, कि क्या प्रमाण देगा? देगा जो वस्तु ने है तो क्या प्रमाण देगा ये जो दूसरा अर्थापत्ति दिया था उसके खंडन करते हैं चिंता सैव बुद्धे भिधान वही जानता है विषयों को जानने वाला भी वही है दूसरा प्रमाता उसे अतिरिक्त प्रमाता भी नहीं है कर्ता भी वही है अपने माया से रचना करता है और प्रमाता भी वही बनता है जानने वाला भी वही होता है विषय को जानने वाला भी वही होता है, है। एकस्मिन ये व्यक्ति क्या एकस्म एवं अद्वितीय प्रतीचि वस्तु नहीं काल्पिनिक भेद निबंधना सर्वा व्यवस्था प्रमाण एक ही आत्मा है भाई वेदांत में अनेक आत्मा भी नहीं है यानी कि यह चार दिखाया आत्मा आत्मान आत्मना आत्मनी चार दिखाया हुआ है आत्मा क्या करता है अपने से ही अपने में ही अपने को बनाता है यह चार कारक दिखा रहे हैं प्रथमा कारक द्वितीय कारक द्वितीय और अधिकां कारक दिखा रहे हैं किन्तु वास्तविकता है एक एकस्म वितीय प्रतिचय एक ही है अद्वितीय है प्रतिचय आत्मा प्रती आत्मा यह प्रतिचय आत्मा नहीं ये अद्वितीय है एक में वितीय ये देखिए चार बन गया हो बिगड़ गया हो नहीं है एकस्म एवं एक ही है अद्वितीय प्रतीचि अद्वितीय प्रति वस्तु जो प्रत्येक आत्मा है एक ही आत्मा उसमें काल्पनिक भेद निवंदना काल्पनिक भेद है भेद काल्पनिक है आत्मा एक ही है काल्पनिक भेद निवंदना काल्पनिक भेद मूलक मूलिका सर्वा व्यवस्था काल्पनिक मूलक की सारी व्यवस्थाएं हो जाती परमाणाम यदि वेदांत निश्चय वेदांतियों ने ऐसा निश्चय किया वेदांत के जो मर्भज्ञ लोग हैं उन्होंने ऐसा निश्चय किया है जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसी आत्मा में दिखाई पड़ता है ठीक है यथा घट सृष्टा कुलालो अधिष्ठाता मृदो अन्यो दृष्टो, न तथा यह अन्यो अधिष्ठात हो अस्थिति स्वयं अभाष्य बोलना चाहते हैं इसलिए कहते हैं जैसे देखा है देखो यथा घट स्रष्टा गढ़ गट बनाने वाला है गढ़ की सृष्टि करने वाला कौन कुललालो कुमार जो होगा यथा घट स्रष्टा कु अधिष्ठाता उसके अधिष्ठाता है अधिष्ठाता मैंने निमित्त कारणम ट्रिपणी ने कहा निमित्त कारण है घट स्वयं कुमार घट नहीं बनता मिट्टी से घट बनाता है वो निमित्त कारण तो अधिष्ठाता ने निमित्त कारण यह बता दिया जैसे कुमार गठ का सृष्टा होता है निमित्तकार होता है वो अधिष्ठाताओं ने निमित्त कारण मृदो अंजो दृष्ट मिट्टी से अलग देखा है घाट बनाने वाला व्यक्ति घाट के घट जिसमें बनना है उससे भिन्न देखा है मिट्टी से भिन्न देखा है मृद पंचमी है मृत से अन्य देखा गया दे मिट्टी से अलग देखा गया दे न तथा तो यह अन्यधिष्ठाता अस्ती है यहां पर निमित्त कारण कुछ नहीं है जैसे कुमार निमित्त कारण बनता है के लिए यानी मिट्टी से भिन्न होता है इस प्रकार यहाँ उन्हें उपायन निमित्त कारण दोनों आत्मा ही दोनों की दोनों आत्मा है कारण न तथा यह आत्मा के विषय में अन्यो अधिष्ठाता ना अन्य अधिष्ठाता मैंने निमित्त कारण नहीं है वही कारण है निमित्त भी वही है उपादान भी वही है इसलिए भाष्य में कहते हैं स्वयं स्वयं स्वयं आत्मा अपनी माया शक्ति से माया शक्ति को लेकर स्वयं स्वयं स्व आत्मा आत्मादेव आत्मनिव पक्षण भेदाकार कल्पयी यही देखो स्वयं जो आत्मा है अपनी माया शक्ति के द्वारा माया शक्ति उसके पास उसके द्वारा स्वम आत्मा अपने स्वरूप को ही अपने को ही आत्मा आत्मादेव जो आत्मदेव है अपनी माया के द्वारा आत्मनी वा अपने में ही अपने को ही अपने में ही अपने से ही अपने आत्मा बक्षमाणा कारण कल्प आगे जो कहे जाने वाले वेद हैं जागृत का विषय जितने भी हैं सारे पर आत्म चर्चा करेंगे सबके कल्पना करता है रज्वाद सर्पादी परिणाम बात मत समझना गया आत्मा बिगड़ कर जगह बन गया हो जैसे रज्ज्वादि में सर्प की कल्पना होती है कई वेद कल्पना होगी सर्प ही नहीं जब रज्जु में अज्ञान होगा चार व्यक्ति को अज्ञान होगा रज्जु संबंधी अज्ञान उस स्थिति में चारों की कल्पना एक ही हो जाए सबको सर्प दिखे ऐसी बात नहीं एक को सर्प दिखेगा दूसरे को जलधारा दिखेगा तीसरे को भूषित्र दिखेगा हो दरार आ गई जमीन में ऐसे दिखेगा और चौथे को बाला दिखाई पड़ेगा और पांचवें को लाठी दिखाई पड़ेगी आपस में झगड़ा भी करेंगे किंतु तो जब प्रकाश जलाने पर एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है सबके बाद हो जाएगा किस बाद होगा हाथ नहीं दिखा रज्जी दिखाई पड़ती है ठीक इसी प्रकार यहां समझना कहा रज्वादो इर्पाधी जैसे रज्वादि में सर्प की कल्पना होती है ना उसी प्रकार आगे कहे जाने वाले जितने भेद हैं जितने विषय हैं सब के सब उस आत्मा में कल्पित है वास्तव में नहीं है माया के द्वारा कल्पना है जैसे रज्जु में कल्पना करते हैं सर्पादि की किसके बल पर अज्ञान उद्वल पर अगर अज्ञान न हो तो कोई कल्पना करेगा इसी प्रकार वो सब ये सब आएगा अपनी माया के द्वारा सारे के सारे विषयों को बना लेते कहा स्वयं तो ताम बुद्ध थे और स्वयं उनको जानने वाला भी स्वयं और अन्य जानने वाला भी नहीं है एक ही आत्मा वेदांत तो, में अनेक आत्मा तो हाई थी एक इत्यादि है सदैव स्वयं देवी आशी बहुत सारी स्मृति अद्वैत आत्मा के प्रतिवादी का स्मृतियां हैं तो अन्य कोई प्रमाता भी नहीं जानने वाला भी नहीं है उसको जानने उन विषयों को जानने वाला भी वही है वेदांत स्वयं स्वयम चाहता बुद्ध्य सैव बुद्धि वेदांत का स्वयं ही उन विषयों को जानता भी है जो कल्पना करता है वही जानता भी उसको वेदांत तद्वत एवं जैसे रद्द सर्पादी के समान समझो तद्वत दृष्टांत है वही है रद्द सर्पादी के समान ही यही विभक्त है परिणाम नहीं है इत्यवेदांत निश्चय इस प्रकार वेदांत का निश्चय है निर्णय है वेदांत का निर्णय यही है एक आत्मा को छोड़कर कोई वस्तु में सारी कल्पना है न्ञान स्प्रति आश्रय और इससे भिन्न इस आत्मा से भिन्न ज्ञान और स्मरण का आश्रय दोनों को यह है ही नहीं करता भी है ज्ञान मान स्मरण पूर्वक काम करता है ज्ञान अनुभव का स्मरण होता है तब तो कार्य करता है तो अनुभव और स्मरण का करता है या आत्मा को छोड़कर कोई और है धन्यवाद न तो ज्ञान स्प्रति कोई न कोई ज्ञान और स्मरण का आश्रय होना जरूर होगा कोई आश्रय रहित में ज्ञान और स्मरण नहीं होगा जब ज्ञान होगा अनुभव होगा अथवा स्मरण होगा किसी ने किसी को होगा न कोई न कोई उनका आश्रय होगा अनुभव का स्मरण का मतलब निराशपद ही तो ज्ञान स्मृति ज्ञान और स्मृति बारे अनुभव और स्मरण दोनों के दोनों निराशपद नहीं होगा आश्रय यही नहीं होगा आश्रय जरूर है वही आश्रय आत्मा है नहीं तो निराश पद है ज्ञान स्मृति वैनाशिक अनुभव है जैसे वैनाशिक बौद्ध लोग हैं उसमें पहले वाला मर जाता है दूसरा वाला पैदा होता है जो तो दूसरा पैदा होता है उसको पहले का स्मरण होने पाएगा। का आएगा दूसरे व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति का स्मरण याद नहीं आएगा ऐसी स्थिति है, है, है। और निराशपद है ज्ञान स्मृति होगा अनुभव और स्मृति ऐसा हमारे यहां नहीं है न ज्यान तो निराश पदे एवं ज्ञान स्मृति ज्ञान और स्मरण दोनों निराश पद नहीं एक नंबर की पढ़ी क्षणिक विज्ञान लाभ में विध्वंस एवं ज्ञान स्मृति प्रथम उपाध्य है यहाँ पर अलग से ज्ञान स्मृति शब्द दिया क्यों क्या जो क्षणिक विज्ञान है जिस क्षण में विज्ञान पैदा होगा उसी क्षण विषय का अदा करेगा उसी कारण में नष्ट भी हो जाएगा ऐसे विज्ञान है उसके ध्वंस करने के लिए नाश करने के लिए विज्ञानवाद सही नहीं कहने के लिए कहा ज्ञान स्मृति का, का अलग से उदाहरण दिया ज्ञान स्मृति मैंने अनुभव ज्ञान माने अनुभव तो ये दोनों विज्ञान हो नहीं पाता हमारे यहां ज्ञान स्मृति है वो कहते होता है कैसे होगा जिस व्यक्ति ने जिस ज्ञान ने अनुभव किया है वो ज्ञान भर चुका है पूर्व क्षण में उत्तर क्षण में दूसरे ज्ञान पैदा होगा उसको दूसरे का ख्याल कैसे आएगा दूसरे ऐसा ज्ञान वैनाशिका नाम एवं तो दो नंबर कृपणी वैनाशिका नाम सर्वस्व ज्ञान न ही ज्ञान स्प्रति और आश्रिया निराशप कौन वैनाशिक मान वैज्ञानवादी बौद्ध हो के यहाँ क्या होता है सर्वस्व ज्ञानत्व तो ज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु है ही नहीं किन्तु वो ज्ञान कैसा है क्षणिक है ज्ञान ही बाह्य धारण करता है अपना भी है बाहर के आकार धारण करता है उसे नष्ट मिलता है नाम सर्वस्व ज्ञान सब्दानी अतिरिक्त विषय है न ही ज्ञान स्मृति और आश्रयांतरम माने ज्ञान ज्ञान का आश्रय तो नहीं बनेगा ना तो ज्ञान और स्मरण का आश्रय कोई मिलेगा नहीं आत्मा तो मानते नहीं हैं किंतु ऐसा हमारे मरेगा नहीं न तो निराश पदे वाषि में एक न तो निराश पदे एवं ज्ञान स्मृति वैनाशिका अभिप्राय ऐसा अभिप्राय है एक समय हो गया अगेकरण त्रे विजा देवा वज्ल पशेमा क्षेत्र चक्र स्थिर अंडे स्वात्स ओं सा